बबूल की चाह सड़क के किनारे एक बबूल का पेड़ था पेड़ कांटों से भरा था मुझे कोई पसंद नहीं करता कांटो के बिना बाकी पेड़ कितने सुंदर लगते हैं बबूल को अक्सर यह चिंता खाई जाती थी एक दिन वह ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक उसके कांटे गायब हो गए पेड़ पर हरे भरे पत्ते लहराने लगे यह देख बबूल की खुशी का ठिकाना ना रहा मगर यह खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं कहीं से एक बकरा आया और उसके पत्ते खाने लगा बबूल ने सोचा हाय यह बकरा मेरे पत्ते खाए जा रहा है मैं क्या करू काश मेरे पत्ते सोने के होते तो कितना अच्छा होता यह क्या बबूल के पत्ते सोने के हो गए तभी एक आदमी वहां से गुजरा बबूल में लगे सोने के पत्ते देखते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गई क्या अजूबा है वाहरी किस्मत कहते हुए वह एक एक करके पेड़ के पत्तों को तोड़ने लगा पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा बबूल का दिल टूट गया क्या मुसीबत है मनुष्य तो सोने को छोड़ेंगे नहीं काश मेरे पत्ते कांच की हो जाए तो कितना अच्छा हो बबूल के सोचने की देर थी कि उस पर कांच के पत्ते प्रकट हो गए बबूल बहुत खुश हुआ मगर कुछ ही देर में हवा का तेज झोंका आया और कांच के पत्ते एक दूसरे से टकराकर चूर चूर हो गए बबूल दुखी होकर बड़बड़ाया क्या मैं कभी भी चैन से नहीं जी सकूंगा क्या मैं ऐसा नहीं बन सकता जिसे बकरा चर ना सके आदमी चुरा सके और हवा तोड़ ना पाए बबुल के ऐसा सोचते ही एक बार फिर उस पर काटे लग गए इसके बाद बबुल ने कभी भी काटेदार होने का अफसोस नहीं किया भारत की लोक